shanti shanti अहम मित्रा वरुणो भाद्भर्मी अहम इंद्रादी अहम ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ पच्चीसवें की बात कर रहे हैं इस सूप का नाम वाघाभ्रणी सूप्त है इसका ऋषि भी वागाम है और इसका देवता भी वाघाम है इन मंत्रों का छंद प्रायः त्रिष्टुप है और इन मंत्रों में परमेश्वर की वाणी का वर्णन है पीछे हमने देखा था कि जब मनुष्य बोलता है तो न तो फद इकट्ठे बोल सकता है न वाक्य इकट्ठे बोल सकता है न ग्रंथ इकट्ठा बोल सकता है उसको एक एक अक्षर बोलना पड़ता है और एक एक अक्षर से जुड़ करके पद बनता है शब्द बनता है और उन शब्दों से जुड़ करके वाक्य बनता है हमें जो अर्थ की प्रतीति होती है वो वर्ण से तो नहीं होती अक्षर से नहीं होती और पद से जो प्रतीति होती है वो संपूर्ण नहीं होती पर्याप्त नहीं होती हमारी वास्तविक प्रतीति वाक्य से होती है तो यहाँ पर वर्ण में अर्थ नहीं है ऐसा नहीं है यदि नहीं होता तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं थी उस बोलने के बाद उन वर्णों के समुदाय को जब हम पद में बदलते हैं तो हमें उसका संगति लग करके हमारे मस्तिष्क में विद्यमान अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है तो वर्ण है पद है और केवल पदों से भी हमारा पूरा काम नहीं चलता वास्तविक अर्थ तो वाक्य में रहता है और वाक्य में जब हम कोई बोलते हैं वो पद के बिना वाक्य नहीं बनता है न वर्ण के बिना पद बनता है अर्थ वर्ण में है किंतु प्रकाशित वाक्य के द्वारा होता है तो हमें पहले उसी तरह से प्रयत्न करना पड़ता है इसके लिए आचार्य आनंदवर्धन ने बहुत अच्छा लिखा है आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवान जन तद उपायतया तद्वद वाक्य अर्थ तदादृता अर्थात हमें पद में प्रयत्न करना पड़ता है क्यों कि वाक्यर्थ की प्रती पद के बिना संभव नहीं है जैसे आवश्यकता तो हमें प्रकाश की है लेकिन हम साधन दीपक का करते हैं व्यवस्था दीपक की करते हैं क्योंकि दीपक के बिना प्रकाश संभव नहीं तो प्रकाश की आवश्यकता के लिए जैसे दीपक का उपयोग किया जाता है तो वैसे ही वाक्यार्थ की प्रतीति के लिए पदार्थ का पद का उपयोग किया जाता है तो ये सिद्धांत मनुष्य के साथ चल है और वो हमको वाक्या की प्रतीति होती है तो पद है पदार्थ है और उसका ज्ञान है हमारे पास तीनों में संगति लगे बिना अर्थ की प्रतीति नहीं होती एक पद है गौ एक पदार्थ है गौ और उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान है गौ तो पद है पदार्थ है और ज्ञान है इन तीनों की जब संगति बनती है तब हमें किसी चीज का बोध होता है तो इन पद पदार्थ और ज्ञान की जो संगति है ये वेद के पदार्थों से कैसे होती है इसी तरह से वर्ण है पद है श्रोत्र है इनका आपस का संबंध है तो हमको इनसे अच की प्रती कैसे होती है वो हमारी प्रतीति के लिए तो हमें इतना विवेचन करना पड़ता है लेकिन परमेश्वर के दो वाणी है उसके लिए क्योंकि इतने संक्षिप्त साधन नहीं है उसके पास उसके साधन तो विस्तृत वो बड़ा है तो उसके साधन हमको दिखाई बहुत आसानी से पढ़ते हैं एक साथ दिखाई पड़ते हैं बहुत स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। जो पद है उसका अर्थ से अवश्य संबंध है ये बात हमने विचार की थी और इसलिए हमने एक बात देखी थी कि जब किसी वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि ये किसी पद का अर्थ है क्योंकि अर्थ वस्तु है विषय है चीज है जिसके लिए अब कहा जा रहा है जैसे गाय तो गाय में एक ध्वनि है जिसे हम हैं। गाय पशु जो है, है। उसका पदार्थ है। और गाय बोलने पर बुद्धि में जो स्थिति आती है ज्ञान वो उसकी प्रतीति। तो ये जो प्रतीति, यदि इससे जुड़ी हुई ना हो फिर पद और पदार्थ का कोई मतलब नहीं रहता यदि गहराई से आप विचार करें तो एक बात पता लगेगी कि पद में अर्थ में और ज्ञान में एक संबंध है कि ये जो शब्द बोला है उससे कौन किस चीज को पहचाना और जिस चीज को पहचाना उसका मुझे ज्ञान हुआ तो पद है पदार्थ है ज्ञान है ये जो जब हमारे सामने आता है तब हमें कोई चीज का अनुभव होता है किसी चीज का पता लगता है कोई चीज मालूम पड़ती है तो ये जो इतना सब विवरण है ये मालूम पड़ना है ये होता कैसे ये होता इसलिए है कि आप कभी भी पद को पदार्थ से अलग नहीं करते पद पड़ को पदार्थ से अलग कैसे नहीं कर सकते यहाँ तो सारे पद पड़ पदार्थ से अलग हैं। बोलने वाला कहीं बैठा है वस्तु कहीं रखी है तो ऐसा लगता है कि पद तो मेरी वाणी में है और पदार्थ मेरे कमरे में रखा हुआ है और हम ये कहते हैं कि पद पड़ और पदार्थ में संबंध है पद पड़ और पदार्थ अलग नहीं किए जा सकते कैसे अलग नहीं किए जा सकते ये ऐसे अग्नि किया जा सकते हैं कि हम जब वस्तु को पदार्थ बोल रहे हैं तो वो हम ये बता रहे हैं कि जो पद है ना उसका ये अर्थ है उसका ये विषय है ये वस्तु उसको बताई उस, ये वस्तु को वही शब्द बता रहा है शब्द बता रहा है उस शब्द को बताई जाने वाली वस्तु यही है तो ये जो संबंध है इसको कहते हैं कि ये किसी ने बनाया नहीं है हमारे सारे संबंध क्या होते हैं कुछ अपने आप बने होते हैं कुछ बनाए होते हैं पति और पत्नी में संबंध बनाया हुआ होता है लेकिन बाप और बेटे के संबंध बना हुआ होता है पति और पत्नी निश्चित नहीं होते हैं किसी को किसी कहीं से और किसी को कहीं से लाकर जोड़ा होता है लेकिन जब संतान उत्पन्न हो रही है तो पिता माता पुत्र इन ये स्वाभाविक है कोई प्राणी है तो पता लगता है ये किसी से उत्पन्न हुआ है और किसी से उत्पन्न हुआ है तो कुछ उत्पन्न हुआ होगा तो ये जो सदा सबका साथ है इस साथ रहने को शास्त्र की भाषा में नित्यता कहते हैं सदा रहना कहते और वेद के इन मंत्रों से एक चीज जो पता लगती है वो ये है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है इन वस्तुओं में कैसे दिखाई दे रहा है कैसे प्रकाशित होता है तो वो प्रकाशित होने का जो प्रकार है वो इस सूख के मंत्रों में हमें दिखाई देता है तो हमने विचार किया था कि जो अर्थ है वो पद में रहता है कैसे रहता है इसके लिए एक सूत्र याद कीजिए, वो है तस्य है तस्व्य प्रणव ये योगदर्शन में आता है इसके प्रसंग की चर्चा विस्तार से फिर करेंगे लेकिन इसकी जो व्याख्या की है व्यास ऋषि ने व्यास मुनि ने उसमें एक वाक्य लिखा है संप्रति संप्रति संप्रति नित, नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध था ऐसा है कि ज्ञान के नित्य होने से शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है अर्थात कोई चीज हमें किसी से हो पता लग रही है तो वो जिससे पता लग रही है उसमें क्या बाहर से आई है किसी ने आरोपित की है किसी ने थोपी है ऐसा यदि होता तो एक वस्तु से एक ही तरह का ज्ञान नहीं होता हर को अलग अलग तरह का होता लेकिन हमें उस वस्तु से सबको सदा वैसा ही ज्ञान होता है उस शब्द को बोलने से वैसा ही पता लगता है तो इससे पता लगता है कि ज्ञान को हम उससे भिन्न नहीं कर सकते उससे अलग नहीं कर सकते उससे हटा नहीं सकते तो संप्रति थ ज्ञान के नित्य होने से शब्दार्थ संबंध ही नीति है अब कैसे नीति होगा क्योंकि जो जिस बात को कहने से जो बात समझ में आती है उसका कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव कोई बात संबंध तो होता है और जब भी कहेंगे तभी समझ में आता है तो इसका मतलब तो लगातार होता है सबके साथ सदा होता है इसका मतलब नित्य होने वाला संबंध है तो ये जो ज्ञान है इन शब्दों से नित्य ही होता है सदा ही होता है सबको ही होता है तो जो चीज सदा होती है उसको हटाया लगाया नहीं जा सकता वो यदि हटती तो सबकी अलग अलग होती लेकिन सबको एक साथ जैसी प्रती होती है एक साथ प्रती होती है अनुभव एक जैसा होता है इसलिए कहता है कि संप्रति की नित्यता तया जो ज्ञान है उसका नित्य होने से अब वो ज्ञान आया क्योंकि किससे है पद और पदार्थ से केवल पदार्थ से ज्ञान नहीं आएगा पदार्थ मेरे सामने पड़ा है लेकिन उसको बताने वाला कोई पद न हो कोई शब्द न हो कोई वाणी न हो कोई चीज ना हो कोई लेख ना हो तो हमको कैसे पता लगेगा कि क्या है यह तो इसलिए केवल पदार्थ से बात नहीं बन सकती उसको बताने वाला पद होना चाहिए पद है तो पदार्थ भी होना चाहिए तो अब तीन चीजों में संबंध बनता है पद है पदार्थ है ज्ञान अर्थात शब्द है वस्तु है और उसकी प्रतीति है तो ये जो तीनों चीजें साथ चलती हैं तो पता लगता है कि ईश्वर ने जो कुछ बनाया है उसको वो बता भी रहा है यदि उसका बनाना और बताना अलग अलग होता तो ये चीजें एक साथ नहीं मिलती एक जैसी नहीं मिलती परमेश्वर की बनाई हर वस्तु अपने आप ही बोल रही है क्योंकि वो पदार्थ है और वो पदार्थ उसमें से आपको पद भी परिलक्षित हो रहा है और अर्थ भी क्योंकि एक वस्तु को देखने से पद की भी प्रती होती है और अर्थ की भी इसलिए उसका नाम पदार्थ है ये कैसे होता है ये वेद में एक तरह से होता है कि वेद में जो पद है वो अर्थ के स्वरूप को बताता है सविता जब हम कहते हैं तो उसके प्रसवन उत्पन्न करने के सामर्थ्य को बोल रहे हैं, और उत्पन्न करने का सामर्थ्य उसमें है इसलिए वो सविता है हम जब सविता कह रहे हैं तो उसके अंदर उस शब्द के अंदर से उस वस्तु के अंदर से वो अर्थ निकलता है या वस्तु के अंदर से शब्द और अर्थ की ज्ञान की दोनों की प्रती हो रही है वो पद ही हमको ज्ञान कराता है नहीं तो ज्ञानी कैसे होता है वस्तु के अंदर विद्यमान जो योग्यता है उसको हम पद से पुकारते हैं और हमको बोध होता है ज्ञान होता है इसलिए आचार्य व्यास कहते हैं कि परमेश्वर का जो नाम है ओम वो उसका नित्य नाम है नित्य नाम है का मतलब कि परमेश्वर को इस नाम से कभी पृथक नहीं किया जा सकता इसको ऋषि दयानंद ने भी अपने सत्या में समझाया है कि परमेश्वर में और उसके नाम में कैसा संबंध है संबंध कहता है तो कहते हैं जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है अब पिता पुत्र को कहते ही हमारे मस्तिष्क में आता है जैसे दो चीजें हैं एक पिता है एक पुत्र है। बात यहाँ पिता और पुत्र के अस्तित्व की नहीं हो रही है यहा बात पिता और पुत्र के संबंध की हो रही है और वो संबंध दुनिया में कभी हट नहीं सकता पिता है तो पुत्र होगा पुत्र है तो पिता होगा और पिता पुत्र है तो दोनों का संबंध होगा और वो संबंध कैसा होगा सदा ही होगा जब तक पिता और पुत्र हैं वैसे ही परमेश्वर का जो नाम है ओम इसका भी संबंध उससे नीचे है अर्थात ओम कहने पर जिन जिन गुणों का योग्यताओं का जिस स्वरूप का प्रतिबोध होता है वो गुण उसके स्वरूप वो योग्यता वो क्रिया परमेश्वर में सदा दिखाई देगी विद्यमान होगी तो इसलिए यहां पर जो पंक्ति पड़ी है संप्रति नित्यतया अर्थात ज्ञान के नित्य होने से शब्द शब्दार्थ संबंध भी नित्य है तो परमेश्वर के नाम में और परमेश्वर विषय में परमेश्वर के व्यक्तित्व का जो संबंध है वो भी नित्य है अर्थात ये जो नाम है वो परमेश्वर के रूप स्वरूप को प्रकट करने वाला है व्याख्यान करने वाला है बताने वाला है इसलिए शब्द अर्थ संबंध जो है वो नित्य है कि विज्ञान नित्य है तो इस नित्यता को समझाने के के लिए, लिए इसको बताने बताने व्यास मुनि ये कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः अर्थात उस परमेश्वर को बताने वाला जो नाम है वो है, वो प्रणव ओंकार है और ये ओंकार ही सदा उसको बताएगा क्योंकि इसका और परमेश्वर का जो संबंध है वो शाश्वत है नित्य है सदा है इस नित्य संबंध को बताएगा कौन वो स्वयं बताएगा इसलिए वहां नीज कहा है और यहाँ दूसरे शब्दों में परमेश्वर के द्वारा संसार को बताया गया कहा गया है ओ